साहित्य द्वितीय अध्याय साधना के प्राथमिक सोपान राजयोग राजयोग आठ अंगों में विभक्त है पहला है यम अर्थात अहिंसा सत्य अस्तेय चोरी का अभाव ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह दूसरा है नियम अर्थात शौच संतोष तपस्या स्वाध्याय अध्यात्म शास्त्र पाठ और ईश्वर परिधान अर्थात ईश्वर को आत्म आत्मसमर्पण तीसरा है आसन अर्थात बैठने की प्रणाली चौथा है प्राणायाम अर्थात प्राण का संयम पांचवा है प्रत्याहार अर्थात मन की विषयाभिमुखी गति को फेरकर कर उसे अंतर्मुखी करना छठा है धारणा अर्थात किसी स्थल पर मन का धारण सातवां है ध्यान और आठवां है समाधि अर्थात अति अवस्था हम देख रहे हैं यम और नियम चरित्र निर्माण के साधन है इनको नीव बनाए बिना किसी तरह की योग साधना सिद्ध न होगी यम और नियम के दृढ़ प्रतिष्ठ हो जाने पर योगी अपनी साधना का फल अनुभव करना आरंभ कर देते हैं इनके न रहने पर साधना का कोई फल ना होगा योगी को चाहिए कि वे तन मन वचन से किसी के विरुद्ध हिंसाचरण न करें दया मनुष्य जाति में ही आबद्ध न रहे वरन उसके परे भी वह जाएगी और सारे संसार का आलिंगन कर लेगी यम और नियम के बाद आसन आता है जब तक बहुत उच्च अवस्था की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक रोज नियमानुसार कुछ शारीरिक और मानसिक क्रियाएं करनी पड़ती है अतएव जिससे दीर्घकाल तक एक भाव से बैठा जा सके ऐसे एक आसन का अभ्यास आवश्यक है जिनको जिस आसन में सुविधा मालूम होता हो उसको उसी आसन पर बैठना चाहिए एक व्यक्ति के लिए एक प्रकार से बैठकर सोचना सहज हो सकता है परंतु दूसरे के लिए संभव है वह बहुत कठिन जान पड़े हम बाद में देखेंगे कि योग साधना के समय शरीर के भीतर नाना प्रकार के कार्य होते रहते हैं स्नायुविक शक्ति प्रवाह की गति को फेर कर उसे नए रास्ते से दौड़ाना होगा तब शरीर में नए प्रकार के स्पंदन या क्रिया शुरू होगी सारा शरीर मानो नए रूप से गठित हो जाएगा इस क्रिया का अधिकांश मेरुदंड के भीतर होगा इसलिए आसन के संबंध में इतना समझ लेना होगा कि मेरुदंड को सहज भाव से रखना आवश्यक है ठीक सीधा बैठना होगा वक्ष ग्रीवा और मस्तक सीधे और समुन्नत रहे जिससे देह का सारा भार पसलियों पर पड़े यह तुम सहज ही समझ सकोगे कि वृक्ष यदि नीचे की ओर झुका रहे तो किसी प्रकार का उच्च चिंतन करना संभव नहीं राजयोग का यह भाग हठयोग से बहुत कुछ मिलता जुलता है हठयोग केवल स्थूल देह को लेकर व्यस्त रहता है इसका उद्देश्य केवल स्थूल देह को सबल बनाना है हठयोग के संबंध में यहाँ कुछ कहने की आवश्यकता नहीं क्योंकि उसकी क्रियाएं बहुत कठिन है एक दिन में उसकी शिक्षा भी संभव नहीं फिर उससे कोई आध्यात्मिक उन्नति भी नहीं होती डेल सर्ट और अन्य आचार्यों के ग्रंथों में इन क्रियाओं के अनेक अंश देखने को मिलते हैं उन लोगों ने भी शरीर को भिन्न भिन्न स्थितियों में रखने की व्यवस्था की है हठ योग की तरह उनका भी उद्देश्य दैहिक उन्नति है आध्यात्मिक नहीं शरीर की ऐसी कोई पेशी नहीं जिसे हठ अपने वश में न ला सके हृदय यंत्र उसकी इच्छा के अनुसार बंद किया जा या चलाया जा सकता है शरीर के सारे अंश व अपनी इच्छा अनुसार चला सकता है